होने से अभी गुरु की चिंता करता है अगर मंगल और विघ्न ध्वंसों के प्रति कारण हुआ और विघ्न ध्वंस समाप्ति के प्रति कारण होगा तो होने से जो समाप्ति चाहता है वो भी मंगल में तो सीधा प्रवृत्त नहीं होगा तो अगर प्रवृत्व तभी होगा अगर इसमें कोई व्यभिचार न देखे तो अभी मंगल और समाप्ति में वेभिचार दिखता है दिखने से जो समाप्ति चाहता है अभी वो मंगल में प्रवृत्त नहीं होगा क्योंकि समाप्ति मंगल में वे विचार गया और साक्षात कार्य कारण भाव नहीं है तो वो प्रवृत्त नहीं होगा ऐसे पूर्व पक्ष शंका करने से वहाँ सिद्धांत क्या उत्तर देता है उससे पूर्व में कहा कुचित विघ्न अत्यंत अभाव कारण है तो वहाँ विघ्न ध्वंस नहीं है नहीं होने पर भी वहाँ विघ्न अत्यंत अभाव है तो होने पर भी मंगल नहीं करने पर भी समाप्ति हो गया तो फिर विघ्न अत्यंताभाव कारण कह करके आगे फिर क्या कहा विघ्न प्रतिबंध प्रतिबंधक संसर्गा प्रतिबंधक दिया तो प्रतिबंधक संसर्गा से किसका ग्रहण हो जाएगा तीनों का ग्रहण हो जाएगा इसको सिद्ध मतलब इसको निश्चय करने के लिए दिन करी कार कह दिए अत्यंताभाव से अत्यंता भावत्व न इस प्रकार कहा अत्यंता भाव प्रतिबंध का भाव से न संसर्गा भाव से संसर्गा भाव से संसर्गावत्व न ग्रहण करना है यहाँ तात्पर्य है कि संसर्ग का भाव कहने से आपको केवल अत्यंता भाव को नहीं लेना है जैसे संसर्ग संसर्गा प्रतियोगिता का अभाव कौन सा अभाव है अत्यंता भाव तो यहाँ संसर्ग अवच्छिन्न अभाव कहने से अब केवल अत्यंत अभाव को नहीं लेना है इसलिए संसर्ग अभावे न कहा इसमें से तीनों ग्रहण हो जाएंगे तो, तथापि आगे कहा आगे कहता है कि अभी अगर तीन कारण आ गए कार्य होगा समाप्ति तो होने से समाप्तित्व व अवच्छिन्न कार्य ये किसी भी कारण के प्रति हो जाएगा नहीं होगा अभी आपको विशिष्ट कार्य कारण भाव कहना पड़ेगा क्योंकि कारण तीन आ गए तीन भाव आ गए कार्य एक आया समाप्ति इसलिए आपको यहाँ भी विशिष्ट कार्य कारण भाव कहना पड़ेगा समाप्ति विशिष्ट होगा तो, आगे फिर पूर्व पक्ष कहता है वे विचार बना रहेगा क्योंकि नास्तिक आत्मा में समाप्ति नहीं है मंगल नहीं है जा जा उससे विघ्न नहीं है विघ्न नहीं है किंतु तो समाप्ति हो गया ये विचार होगा ये सब जो ग्रंथ वहाँ चल रहा है पूर्व पक्षीय और प्राचीन न्याय के बीच में चल रहा है ननु से आरम्भ करके देखिए हम लोग का सप्तम में जहाँ पाठ आरंभ हुआ था ना ननु दिनोकरी में था ननु विघ्नध्वंस एवं यदि मंगलस्य फलम तदा समाप्ति काम से मंगल प्रवृति न्या ये पंक्ति है ना ये ननु जो है ये पूर्व पक्ष कहता है वो पहले अर्थात प्राचीन के हो करके प्राचीन और नव्य का बीच में विवाद हो करके समाप्त तो हो गया अभी यहाँ से पूर्व पक्ष कहेगा पूर्व पक्ष कहने से आगे दिया ये पंक्ति का अंतिम दिया शंका निरस्यति कोचि दी ये जो शंका भी निराश करेगा ये प्राचीन शंका निराश कर रहा है तब भी प्राचीन कह रहा है कि प्रतिबंधक संसर्गा भाव से प्रतिबंधक संसर्गा भाव भावत्वेन इस प्रकार की कहकर के तीनों को ग्रहण करुण करवाता है तो तीनों को नव्य करवाएगा प्राचीन करवाएगा तो इसलिए ये ग्रंथ अर्थात ननु से पूर्वपक्ष और कोचि से संकाम निरस्यती यहाँ से पूरा ग्रंथ प्राचीन का ही चलेगा अच्छा ए जो शंका में निरसिदी प्रतिक्रिया है उससे पूर्व मतलब वहां से आगे ये पूरा प्राचीन का ही प्राचीन उत्तर देता है पूर्व पक्ष को ननु से पूर्व पक्ष संज्ञा किया पूर्व पक्ष अर्थात नयायिकों के लिए पूर्व पक्ष वो शज्ञा करता है यहाँ से प्राचीन समाधान दिया आगे पंक्ति था यत्र च मंगलम बिना पूर्व पक्ष फिर कहता है यत्र च मंगलम बिना समाप्ति तत्र विघ्न ध्वंस अभाव है क्योंकि मंगल से विघ्न ध्वंस होना है होने से समाप्तिर दर्शनाथ के व्यभिचार आशंका मंगल नहीं किया विघ्न ध्वंस नहीं रहा नहीं रहने से के व्यभिचार हो जाएगा ये नव्य कहेगा ना प्राचीन कहेगा ये दोनों ही नहीं कहेंगे क्योंकि ये लोग तो मान लिए कि वहाँ जहाँ विघ्न ध्वंस नहीं है फिर भी समाप्ति होता है तो वहाँ किस समाप्ति हो जाएगा विघ्न ध्वंस नहीं है किंतु समाप्ति हो रही है नहीं है ना तो फिर किससे समाप्ति हो रही है क्विजनो अत्यंत अभाव से समाप्ति हो सकता है इसलिए यह जो पंक्ति है ये च मंगलम बिना पी समाप्ति तथा विघ्न अत्यंत अभावती समाप्त दर्शनाथ विघ्न विघ्न अभाव ध्वंस अभावती विघ्न ध्वंस नहीं है तो समाप्ति हो सकता है नहीं हो सकता है नब्बे का हो सकता है ना प्राचीन का हो सकता है दोनों अत्यंत अभाव को मान लिया इसलिए ये पंक्ति बिल्कुल पूर्व पक्ष का ये नब्बे प्राचीन किसी नहीं है यत्र मंगलम बिना समाप्ति तथा विघ्न ध्वंस ये जो विघ्न ध्वंस अभाव दे दिया यहाँ विघ्न ध्वंस नहीं रह करके भी अगर विघ्न अत्यंत अभाव होगा तो भी समाप्ति हो जा सकता है इसलिए पूर्व पक्ष जो कहता है कि विघ्न ध्वंस अत्यंता अभाव अर्थात वो भी तीनों को कहता है पूर्व पक्ष अर्थात विघ्न ध्वंस भी नहीं है प्राग अभाव और अत्यंत अभाव तीनों ही नहीं है नहीं तो अगर पूर्व पक्ष कहेगा विघ्न ध्वंस नहीं है कैसे समाप्ति हो जाएगी तो नब्बे प्राचीन दोनों लोग कहेंगे हमने कहा ना विघ्न अत्यंत अभाव उससे समाप्ति हो जाएगा तो इसलिए पूर्व पक्ष जो है विघ्न ध्वंस अभावती कहा है ये उपलक्षण है किसका विघ्न ध्वंस अभावती समाप्ति हो गया ये विघ्न ध्वंस उपलक्षण होगा किसका और ले लेगा और अत्यंत अभाव देखिए इसको राम में दिया है विघ्न ध्वंस अभावती मिला पंक्ति उसके आगे विघ्न संसर्गाव सामान्य भाववती इत विघ्न ध्वंस अभावती का अर्थ हो गया विघ्न संसर्गाव सामान्यवती तो विघ्न संसर्गा भाव से किसका ग्रहण हो जाएगा तीनों का ग्रहण हो जाएगा अन्यथा आप क्यों उपलक्षण कर दिए पूर्व पक्ष पूछेगा हम तो विघ्न ध्वंस अभाव कह रहा है आप क्यों उपलक्षण कर दिए तो इसके लिए कह रहा है कि अन्यथा यथा यथाश्रुते अर्थात तो विघ्न ध्वंस अभाव से अगर आपके बोलो विघ्न ध्वंस अभाव ले लेंगे तो विघ्न ध्वंस जहाँ नहीं है किंतु विघ्न अत्यंत अभाव हो सकता है उससे समाप्ति हो सकती है हो जाएगा तो विघ्न ध्वंस अभावती अभी विघ्न अत्यंत अभाव, अभाव संभव विघ्न संसर्गाव को अगर हम हेतु बनाएंगे अभी विघ्न ध्वस नहीं है किंतु विघ्न अत्यंत अभाव है तो विघ्न संसर्ग अभाव रहेगा नहीं रहेगा प्राचीन का मतलब रह जाएगा तो विघ्न संसर्गावत्व हेतुत्व व्यतिरिक व्यविचार असंभव विघ्न ध्वंस नहीं रहा किन्तु विघ्न संसर्ग अभाव रह सकता है रह सकता है तो विघ्न संसर्गाव है समाप्ति हो गई कोई व्यविचार होगा नहीं होगा व्यत के व्यविचार असंभवन असंगलग्नकतापत्ते ग्रंथ असंगलग्न हो जाएगा अर्थात तो, ग्रंथ ठीक नहीं होगा तथाच यत्र मंगलम तथा चार मंगल विन समाप्ति विघ्ननाशक मंगलअस विघ्न सेवा जहाँ मंगल के बिना साम्ति वहाँ विघ्न नाशक मंगल नहीं रहने से विघ्न विघ्न से एव सत्वात्थ अर्थात वहाँ विघ्न रहेगा अगर आप विघ्न अत्यंता भाव इत्यादि को ग्रहण नहीं करेंगे तो रहेगा तो निरुक्त तद विघ्न प्रतियोगिक कश्यापि कश्या संसर्गा असत्व नियोगी का विघ्न प्रतियोगी है जिस संसर्गा का तीनों का अगर वो नहीं रहेंगे तीनों का कोई भी नहीं रहेंगे और समाप्ति हो जाएगी तब तो यह विचार होगा नहीं होगा <gen yüzively> तीनों से कोई भी अभाव विघ्न अभाव एक भी विघ्न अभाव नहीं है <gen Arripling> और समाप्ति हो गया वे <gen> विचार <congressWhy> हो जाएगा उसी को कहते हैं तीनों ही विघ्न अभाव नहीं है अर्थात क्या है विघ्न है विघ्न है और समाप्ति हो गई तब यह विचार हो जाएगा इसको कहते हैं तद विघ्न संसर्ग अभाव से व्यतिरैक व्यविचारो तो कोई भी अगर विघ्न अभाव वहां नहीं रहेंगे तो व्यतिरक व्यविचार दुर्बारह इसलिए वो कहते हैं कि जो दिन करी में कहा गया विघ्न ध्वंस अभाव इसका अर्थ विघ्न संसर्गा लेना है अर्थात तो तीनों का तीनों ही अगर नहीं रहेंगे तो व्य विचार हो जाएगी इथम च दूरी तल्पने तद्जन भूत मंगल मंगलध्वस कल्पने ज गौरवाद अत्र भावत्वेन हेतुता था न तो विघ्नाभाव कूटत्व अगर आप कहेंगे कि तीनों विघ्न भाव जहाँ होंगे वो ही समाप्ति होगी इसलिए तीनों विघ्न भाव जहाँ विघ्न का हुआ मिलेगा वहां विघ्न का ध्वंस मिलेगा नहीं है अभी आप कारण कोटि में तीनों विघ्न भावों को ले रहे हैं तो विघ्न भाव तीनों होने पर वो तीनों का एक एक कोटि बना करके तीनों को रहना पड़ेगा ऐसा तो नहीं कह पाएंगे इसलिए एक एक को कारण कहेंगे एक एक को अगर कारण कहेंगे कार्य क्या समाप्तित्व अव्छिन्न हो जाएगा नहीं हो पाएगा इसी को कहते हैं अत्रस तत्त विघ्नाभावत्व नाप्ति तो आप अच्छि कार्यता प्रति वो भी तत्व समाप्ति हो जाएगा तो इस प्रकार के हो जाएगा ना तो इसको स्पष्ट कर देते हैं ना तो विघ्नाभाव कूटत्वेन कूटत्व नब कूट को हेतु नहीं बना पाएंगे कारण कोटि में कूट को नहीं ले पाएंगे एक एक करके लेंगे क्योंकि तीनों एक साथ नहीं रहेंगे यहाँ पंक्ति आगे दे देना न तू विघ्न भाव क्यों नहीं ले पाएंगे विघ्न भाव कूटो को कारण पे न एक साथ नहीं रहेंगे इसलिए आपको एक एक को कारण लेना पड़ेगा एक एक को कारण लेंगे तो तत्त्व तो तो तो विशिष्ट कार्य भी भिन्न रहेगा तो तात्पर्य वहाँगा अच्छा आगे मूल में दिया था इथमच नास्तिक आदि नाम ग्रंथेशु जन्मांतरीय मंगल जन्य दूरित ध्वंस ये सब प्राचीन के अनुसार व्याख्यान करते हैं तो जहाँ विघ्न मतलब मंगलो इस जन्म में नहीं दिख रहा है फिर भी ग्रंथ समाप्ति हुआ प्राचीन लोग कह दिए कि जन्मांतरीय मंगल तो उसके चलते विघ्न ध्वंस हो जाएगा ये हो जाएगा और जहाँ विघ्न नहीं है तो फिर मंगल व्यर्थ तो हुआ तो कहते हैं स्वतः सीघ विघ्न अभाव अत्यंत अभाव ये सब प्राचीन के अनुसार व्याख्यान हो गया अच्छा नब्बे वाला के अनुसार आगे व्याख्यान आरम्भ होगा आगे देखिए दिनोकरी में यत्रच मंगले सति अभी न समाप्ति तत्र मंगलात विघ्नध्वंसो भवति है मंगल किया किंतु तो समाप्ति नहीं हुई मंगल निष्फल होगा क्या नहीं होगा तो मंगल से कुछ विघ्न ध्वंस हो तो कहते मंगलाघ्नध्वसो भवति है समाप्ति अभावस्तु फिर समाप्ति क्यों नहीं हुई विघ्न भूयस्वाद मंगला अनंतर उत्पन्न विघ्न विघ्नाद या तो विघ्न भूय हुआ बहुत विघ्न अथवा मंगल अनंतरम विघ्न उत्पन्न हुआ तो होने से अब जो बाद में विघ्न उत्पन्न हुआ तो निराकरण के लिए फिर और नूतन मंगल करना चाहिए इसलिए महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं मंगलादिनी मंगल मध्या मंगलांता ग्रंथानी वीर पुरुष आयुष्मणी चौबंती ये करना चाहिए अब खाली ग्रंथ का आदि में भी चरण कर दिए, तो ये भी सब बाधक हो सकता है ठीक है यहाँ तक तो ये विचार हुआ आगे कहते हैं अथ समाप्ति विघ्न ध्वंसर ये समाप्ति क्या चीज है किसको समाप्त का चरम वर्ण ध्वंस ये चरम वर्ण कहाँ रहेगा उसका ध्वंस कहाँ रहेगा आकाश में रहेगा और ये मंगलाचरण हो गया कृति ना नघ्न कहाँ रहेगा आत्मा में विघ्न ध्वंस कहाँ रहेगा आत्मा में तो समाप्ति रहा आकाश में और विघ्न ध्वंस रहा आत्मा में <laughs> महाराष्ट्र तर्क संग्रह में जैसा कहे ना जमीन में तो आग जलाये बनी और ये जो चावल रख के हांडी को कहाँ बांध दिए वृक्ष कार्य कारण भाव समान अधिकरण होना चाहिए अभी पूरा पक्ष पूछता है अथ समाप्ति विघ्न ध्वंस और आकाशात्मनिष्ठ हो ये यथा संख्या है क्योंकि जब यथा संख्या दो दो ना थोड़ा देख करके एक मिनट लेना है समाप्ति विघ्न ध्वंसोर आकाशात्मनिष्ठ यथा संख्या है? है तो कथम कार्य कारण भाव इति तो भिन्ना अधिकरण हो गया कार्य कारण भाव कैसा होगा तो इसलिए कहते हैं समाप्ति प्रतियोगी प्रयोजकत्व संबंधेना है न चरम ध्वंस रूप समाप्ति प्रति विशेषणता संबंधेना है नघन संसर्गा न समाप्ति प्रतियोगी समाप्ति क्या हो गए ध्वंस उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा चरम वर्ण तो प्रतियोगी कौन हो गया चरम वर्ण तो क्या हो गया स्वपद से किसके लिए समाप्ति उसका प्रयोजक अर्थात चरम वर्ण का प्रयोजक चरम वर्ण का प्रयोजक अर्थात चरम वर्ण उच्चारण अनुकूल कृतिमान स्व प्रतियोगी प्रयोजक देखिए रामरुद्री में स्व प्रतियोगी प्रयोजक स्व प्रतियोगी हो गया चरम वर्ण चरम वर्ण अनुकूल कृतिमान कौन हो जाएगा ग्रंथकारात्मा तो आत्मा में क्या आ जाएगा कृतिमत यह संबंध से कौन आया समाप्ति, समाप्ति कहा आ गया आत्मा में तो ऊपर में देखिए पंक्ति चरम वर्ण ध्वंस रूप समाप्ति इस संबंध से आत्मा में आ गया तम प्रति विशेषणता संबंध है न विघ्न संसर्गा भाव अभी विघ्न संसर्गा भाव तो ये कहाँ रहता है आत्मा में रहेगा ये क्या पदार्थ है अभाव अभाव जब मान लीजिए कि भूतल और घटाभाव तो अभी ये घटाभाव भूतल में कैसा हम वाक्य प्रयोग करेंगे ताकि घटा भाव विशेषण बन जाएगा घटाभाव यह हम घटाभाव को विशेषण बना रहे हैं विशेष कब हो जाएगा? भूतले घटाभाव सप्तम अंतम विशेषणम इसलिए भूतले घटा भाव में विशेषण कौन हो जाएगा भूतलम जब हम घटा भाव को विशेषण बना देंगे क्या वाक्य कहेंगे बद भूतलम अभी घटा भाव हो गया विशेषण तो घटा भाव किस संबंध से रहेगा भूतल में विशेषणता स्वरूप संबंधी है तो विशेषणता सम्बन्ध से रहेगा इसी प्रकार की अभी हम कहते हैं कि विघ्न ध्वसा विघ्न ध्वंसा विघ्न ध्वंसवान आत्मा इस प्रकार की कहेंगे तब तो भी विशेषण कौन हो जाएगा विघ्न ध्वंस किस से रहेगा विशेषणता सम्बन्ध से तो यहाँ कहते हैं कि विशेषणता संबंध है न विघ्न का भाव खाली ध्वंस नहीं लेकर के संसर्गा भाव ले रहे विशेषणता संबंध है न विघ्न भाव। तो ये विघ्न संसर्ग का भाव कहाँ रह जाएगा विशेषणता संबंध से आत्मा, आत्मा में।, में तो विशेषणता संबंध न विघ्न संसर्गा न हेतुत्व अभी विघ्न बिग, संसर्ग का भाव आत्मा में रहा और स्व समाप्ति भी आत्मा में रह गया रहने से समान कार्य कारण हो जाएंगे तो हो गया हेतुत्व इति यहाँ तक प्राचीन का ग्रंथ विचार पूरा हुआ आगे कहते हैं वस्तु तस्तु यहाँ से नब्बे लोग कह रहे हैं नब्बे लोग कह रहे हैं कि आहू रीति अनेन सूचिताम अन्यथा सिद्धिं प्रकटयति, नब्बे लोग पहले कहे थे कि इति आहू आहू का अर्थ वहाँ दिनकरी में कहते हैं प्राच वहाँ कहते हैं ये इस पुस्तक में तो त्रयोदश पृष्ठा में आया था विघ्न ध्वंस तो इति आहु द्वार अच्छा विघ्न ध्वंस मंगल का द्वार है ऐसे प्राचीन लोग कहते हैं आहु कह दिया था तो आहु ये कौन आहु बोलकर के कौन कहा था नव्य लोग कह दिया प्राचीनों का बात में ये असरो से दिखाए तो प्राचीन लोग कहे की मंगल समाप्ति के प्रति कारण और द्वार कौन हो गया विघ्न ध्वंस और नव्य लोग आकर के कहे ना नघ्न ध्वंस द्वार नहीं है विघ्न ध्वंस ही समाप्ति के प्रति कारण होगा ये मंगल तो अन्यथा सिद्ध है ऐसा कह दिए ऐसा इतने दूर तक विचार वहां हुआ था अभी नवे लोग कहेंगे वस्तुतः तू हम जो मंगल विघ्न ध्वंसों को भी कारण कोटि में मान लिए थे वो भी नहीं है अर्थात मंगल भी समाप्ति के प्रति नहीं होगा विघ्न ध्वंस भी समाप्ति के प्रति कारण नहीं होगा आहू कह कर जो असुर से दिखाया अर्थात मंगल भी अन्यथा सिद्ध है और विघ्न ध्वंस भी अन्यथा सिद्ध है तो कौन कारण होगा तो इसलिए नब्बे लोग कहते हैं आगे जो कुछित विघ्न अत्यंता भाव एवं समाप्ति साधन कहा तो प्राचीन लोग कहते थे विघ्न अत्यंत भावकार था प्रतिबंधक संसर्गाव संसर्गाव से तीनों को ग्रहण कर लेना है अभी नब्वे लोग कहते हैं विघ्न अत्यंता भाव एव तो ए वो कहने से ध्वंस को नहीं लेना है तो विघ्न अत्यंता भाव एव कारण इस प्रकार की ये नब्बे लोग कहते हैं विघ्न अत्यंता भाव अगर एव कहेंगे जहाँ विघ्न ध्वंसो से समाप्ति हो रहा है तो वहां भी नब्बे लोग कहेंगे वहां भी विघ्न अत्यंता भाव ही कारण होगा तो प्राचीन लोग कहेंगे विघ्न ध्वंस और विघ्न अत्यंता भाव एक साथ में नहीं रहेंगे ना क्योंकि जो अत्यंत अभाव है वो त्रैकालिका पदार्थ का जहाँ त्रैकालिक अभाव होगा वहां फिर पदार्थ एक काल में रह पाएगा क्या प्रतियोगी का त्रैकालिक अभाव, अभाव होने से हम उसका अत्यंत अभाव कह पाएंगे जो प्रतियोगी त्रैकालिक अभाव वाला होगा वहाँ किसी काल में होगा किसी काल में नहीं होगा ऐसा तो नहीं होगा ध्वस का जो प्रतियोगी होता है वो प्रतियोगी त्रैकालिक अभाव वाला ना मतलब एक कालिक अभाव वाला होता है तो इसलिए जहाँ प्राचीन लोग कहते हैं जहाँ अत्यंता रहेगा वहाँ ध्वंस प्राग भाव रह नहीं पाएंगे नब्बे लोग कहेंगे ऐसा नहीं होगा प्रकट अप्रकट होगा अत्यंता भाव हो नित्य है त्रैकालिक है किंतु प्रकट अप्रकट हो जाएगा इसलिए अत्यंताभाव को ही कारण माना जाएगा वस्तु तस्तु कह करके नब्बे लोग ये बात कहेंगे ये आगे सब टीका में दिए हैं सब विचार दिखाएंगे वस्तु तस्तु देखिये दिनगरी में आहुर अनेन आहुरीतीन अन्यथा अथथ प्रकटयति अन्यथा सिद्धि अर्थात मंगल भी अन्यथा सिद्ध है भी अन्यथा सिद्ध है ये कहते हैं आगे विघ्न अत्यंता कारेण विघ्नध्वंस तद द्वारक मंगल्छेद विघ्न अत्यंता कारक है करके विघ्नध्वस का व्यवच्छेद करती है और तद द्वारक मंगल से तद्वार विघ्नध्वस द्वारक मंगल हो जाएगा द्वारका व्यापार विघ्न ध्वंस व्यापार और कार्यो का होता है ना कारण का व्यापार और कार्यो का ना कारण का मंगल का जो उद्यमन निपातन व्यापार ये छिदिक्रिया का ना कुठार का छिदिक्रिया का व्यापार होता है कुठार का व्यापार होता है इसी प्रकार की यहाँ विघ्न ध्वंस द्वारक तद से क्या लेंगे ओह जितना उतना संशयग्रस्त हो जाते हैं अभी विघ्न ध्वंस्य तद द्वारक मंगल पहले तद पद से किसको कहेंगे क्योंकि सर्वनाम किसका परामर्श करेगा पूर्व का करेगा पूर्व में कौन है विघ्न ध्वंस तो विघ्न ध्वंस्य विघ्न ध्वंस द्वारक मंगल विघ्न ध्वंस द्वारक में क्या समास कहेंगे बहुबरी कहेंगे तो कैसा विग्रह होगा द्वार आगे दिया है मंगल से तो इसलिए विघ्नद्वस द्वार यश्य विघ्नद्वस द्वारक कौन होगा मंगल क्योंकि व्यापार द्वारक का ये कारण होगा ना कार्य हो जाएगा कारण होगा क्योंकि व्यापार कारण का ही होता है देखिये त तो द्वारक मंगल से व्यवच्छेद विघ्न अत्यंता भावा ये वो कह करके ना विघ्न ध्वंस हुआ ना मंगल हुआ ये दोनों का व्यवच्छेद दो कर दिए ये दोनों को हटा दिए किस कोटि से हटा दिए कारण कोटि से हटा दिए तो कार्य यहाँ कौन है समाप्ति तो ये दोनों का व्यवच्छेद दो कर दिया अच्छा इसका आगे और विचार दिखाते हैं क्या थी ना। यहाँ विघ्न ध्वंस कारण नघ्न ध्वंस कारणत्व समाप्ति प्रति प्रतिघ्न तो ध्वंस न समाप्ति तो अर्थात ये समाप्ति हो गया कार्य विघ्न ध्वंस से भी हो सकता है मंगल वसे अत्यंत अभाव से इस प्रकार की अर्थात यहाँ कहेंगे अयोग व्यवच्छेद अर्थात आप अत्यंता भाव का अयोग कर देते हैं कह के कि अत्यंता भाव का अयोग नहीं कर पाएंगे अत्यंताभाव ही कारण होगा समाप्ति करके तो ये दोनों को आप लाएंगे तो अत्यंताभाव का अयोग हो जाएगा कहते हैं अयोग नहीं हो पाएगा अयोग का व्यवच्छेद कर देंगे इस प्रकार का मूल में कहा कि अत्यंता विघ्न अत्यंता भाव, भाव एवं समाप्ति साधनम् तो समाप्ति साधनम अर्थात तो साधन शब्द का अर्थ क्या होगा समाप्ति का कारण कारण का लक्षण क्या है नियत पूर्ववृत्ति तो इसका अर्थ कहते हैं समाप्ति अव्यवहित तो पूर्ववर्ती तया तो निश्चित समाप्ति का अव्यवहित पूर्व क्षण में रहेगा किसको कारण मान लिये नब्य लोग अत्यंता भावको तो इसलिए अत्यंता भाव पूर्व क्षण में निश्चित रहेगा तो निश्चित इतना तथा तेन व मंगल स्थलीय समाप्ति निर्वाहे अभी किसको कारण मान लिए अत्यंता भाव का अभी तेन वो तेनाथ अत्यंता भावे ने दो नंबर टिप्पणी दे दिया इसमें विघ्न अत्यंता भावे न एवं तो विघ्न अत्यंता भावे न एवं मंगल समाप्ति निर्वाहे जहां वो मंगल करके विघ्न ध्वंस करके समाप्ति करते हैं नब्बे लोग कहते हैं वहां भी विघ्न अत्यंताभाव से ही निर्वाह हो जाएगा निर्वाह है से तजन्य तो विघ्न ध्वंस्य च अन्यथा सिद्धि अर्थात अत्यंताभाव को कारण मान्य से उसी से समाप्ति हो जाएगी तो विघ्न ध्वंस को भी कारण मानना आवश्यक नहीं है और मंगलों को भी कारण मानना आवश्यक नहीं है अन्यथा सिद्धि अर्थात तो टिप्पणी दे दिया मंगलस्य से विघ्न ध्वंस्य न कारण तुम तो ये दोनों कारण नहीं होंगे तो फिर नब्बे लोग किसको कारण मान लिए अत्यंता भाव विघ्न अत्यंताभाव ही कारण हुआ ऐसा कहने से अभी विघ्न ध्वंसों को भी कारण कोटि से निराकरण कर दिए तो भी प्राचीन लोग कहेंगे जहां विघ्न ध्वंस रहेगा वहां विघ्न अत्यंता भाव रहेगा नहीं नहीं रहेगा तो आप कैसे उस जगह में जहां मंगलो करके विघ्न ध्वंस हुआ और उससे समाप्ति होगा और वहां विघ्न ध्वंस जहाँ रहेगा अत्यंताभाव विघ्न अत्यंता भाव रहेगा नहीं नहीं रहेगा तो आप कैसे अभी समाप्ति सिद्ध करवाएंगे इसलिए नब्बे लो करें ध्वंस प्राग भाव और अत्यंताभावे न विरोधे माना भावात् ध्वंस और प्राग भाव का अत्यंत अभाव के साथ विरोध होने में कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात तो एक स्थान पर रह सकते हैं रह सकते हैं ध्वंस प्राग भाव योर। अच्छा इसमें और कुछ विशेष नहीं दिया, दिया है रामरुद्र में वही बात दे दिया अर्थात पूर्व पक्ष कहता है कि पूर्व पक्ष अर्थात प्राचीन कहता है कि आप कैसे अत्यंता भाव से कार्य चलाएंगे जहां विघ्न ध्वंस रहता है अत्यंत भाव नहीं रहेगा ये लोग कहते हैं माना भाव ठीक है विरोध होगा अट नो कहते हैं कि प्रकट अप्रकट जब आप कहते हैं कि प्रतियोगी जहां विघ्न ध्वंस अथवा प्राग भाव रहेगा वहां अत्यंता भाव इसलिए नहीं रह पाएगा की अत्यंत अभाव त्रैकालिक ध्वस प्राग भाव जहां रहेगा वहां प्रतियोगी भी एक काल में रह जाएगा जहां प्रतियोगी एक काल में रहेगा वहां त्रैकालिका अत्यंता भाव नहीं रह पाएगा क्योंकि प्रतियोगी और अत्यंता भाव समानाधिकरण हो जाएंगे नहीं हो पाएंगे नब्बे लोग कहते हैं प्रतियोगी अत्यंताभाव का प्रकट का विरोधी है प्रकट का विरोधी है प्रकट का विरोधी है अर्थात अत्यंता भाव का अधिकरण के साथ जो संबंध होता है अत्यंता भाव अगर रहेगा वहां तो उसका संबंध कुछ होगा विशेषणता विशेषता कुछ संबंध होगा अगर प्रतियोगी रह जाएगा ये संबंध को नाश कर देगा और जो अत्यंता भाव है उसको तो नाश नहीं कर पाएगा वो तो लेगा उसका जो संबंध होता है संबंध को नाश कर देगा और संबंध का नाश हो जाने से वो अनुभव में नहीं आएगा तो ऐसे नवीन लोग कहते हैं अर्थात वहां पदार्थ है किंतु पदार्थ का जो संबंध से हमको प्रत्यक्ष होना चाहिए वो विशेषणता अथवा विशेषता वो संबंध का नाश कर देता है वो प्रतियोगी इसलिए प्रतियोगी सत्व अभाव प्रतीति का विरोधी ऐसा कहते हैं है। किंतु अभी वो प्रतीति नहीं हो रही है क्यों प्रतीत नहीं हुआ क्यों प्रतीति होने के लिए जो संबंध होना चाहिए वो संबंध को वो नाश कर दिया तो फिर जो प्रतियोगी हट जाएगा फिर वो संबंध आ जाएगा प्रकट रूप अत्यंता भाव नहीं रहेगा जब नहीं। प्रतियोगी आ जाएगा न अत्यंताभाव कारण है जब ध्वंस है अभी मान लीजिए पहले प्रतियोगी था अभी ध्वंस हुआ तो ध्वंस है तो नब्बे लोग कहते हैं तब भी अत्यंताभाव है है प्रतियोगी हम प्रतियोगी का ठीक है अत्यंत अत्यंत तो थे थे। है होगा हाँ। अत्त, तो तो तो अच्छा अच्छा जिसमें समय विघ्न भी विद्यमान है ना अत्यंत नव्यंत हाँ हाँ अच्छा हाँ इस दृष्टि प्रकट रूप अत्यंत मतलब जब विघ्न ध्वंस है तभी अत्यंत अभाव है किंतु प्राचीन लोग कह देंगे नहीं नहीं, नहीं है क्योंकि उनको अभी विघ्न ध्वंस दिखता है नवीन लोग कहेंगे ऐसा बात नहीं वहाँ विघ्न अत्यंता भाव भी हुआ तो विघ्न अत्यंताभाव को ही प्रकट मानेंगे बोला तो इसलिए प्रकट रूप विघ्न अत्यंता भाव ही कारण होगा ठीक है आगे ध्वंस स्थले भी भाव सत्वादी भाव क्योंकि विरोध नहीं है इसलिए जहाँ ध्वंस रहेगा वहाँ भी अत्यंता भाव रहेगा रहने से वही कारण हो जाएगा ये नब्बे लोग कह दिए अभी प्राचीन लोग कहते हैं देखिए आप ध्वंस अत्यंत अभाव को कारण मान रहे और हम कह रहे हैं कि ध्वंस संसर्ग अभाव को कारण मानेंगे संसर्ग अभाव होने से तीन हो जाएंगे आप हमको कहते हैं कि एक अत्यंत भाव से कार्य चलेगा तो तीन को क्यू लेंगे हम तीन बोलकर के नहीं गिना रहा हम तो कहता है कि विघ्न संसर्ग अभाव हम भी एक गिना रहा है आप एक गिना रहे हैं तो अभी प्राचीन कहता है ननु अन्य भावो भिन्न अभाव त्वेन एव लाघव हेतु रस्तु आप भी एक कहते हैं हम भी एक कहता है तो अत्यंत भाव को क्यों लेंगे संसर्गा भाव को क्यों नहीं लेंगे तो संसर्गा भाव का अर्थ हो जाएगा तीन तीन का अर्थ हो जाएगा अनुन्या भाव भिन्न तो प्राचीन लोग कहते हैं कि अनुन्य भाव भिन्न अभाव त्वेन एव ये लाघव क्यूँ हो जाएगा दोनों में तो एक एक आया तो लाघव क्यों होगा उसके लिए देखिए राम रुद्री में देते हैं इसमें तो दक्षिण पार्श्व में है अन्य भाव भिन्न अभाव मिला अन्य भाव भिन्न अभाव सर्वत्र विघ्न अत्यंताभाव सत्वी न विघ्न अत्यंताभावत्व हेतुता संभवती ये प्राचीन लोग कहते हैं विघ्न अत्यंत भाव ठीक है त्रिकालिक है नित्य है सर्वत्र होने पर भी वो हेतु नहीं बनेगा क्यों प्राचीन लोग कहते हैं कि विघ्न तो को हेतु बनाएंगे तो विघ्न संसर्गा अपेक्षा भाव में कौन कौन आ जाएंगे तीनों आ जाएंगे उसके अपेक्षा नित्यत्व तो घटित तस्व गुरुत्वात् तो अभी नवीन लोग किसको कह रहे हैं अत्यंत भाव नित्य है तो प्राचीन लोग कहते हैं कि विघ्न संसर्गा भाव तो विघ्न संसर्गा भाव नित्य है क्या नहीं है उसमें एक अंश नित्य है किंतु उनका जो कारणता था हो गया विघ्न संसर्ग संसर्गावत्व ये नित्य तो घटित नहीं है किंतु नवीन लोग है अत्यंता भावत्व ये नित्य तो घटित है इसलिए प्राचीन लोग कहते हैं कि नित्यत्व घटित तस् अर्थात विघ्न अत्यंता भावत्व गुरुत्वात् सती च लघु धर्मे गुरुधर्म से कारण था अवच्छेदत्व अनंगीकार क्या न्याय है संभवती लघु धर्म अवच्छेद तद अनंगीकार संभवती लघु अवच्छेदके के जहाँ अवच्छेद लघु हो सकता है वहाँ गुरु धर्म को अवच्छेद नहीं लेना है तो अभी लोग ये बात कहते हैं सतीच च लघु धर्मे कारणता अवच्छेद के बीच में दे दिया गुरु धर्म से नहीं लेना है तो सती च लघु धर्मे गुरुधर्म से कारणता अवच्छेद अनंगीकारात तती लघु धर्म कारणता अवच्छेद के गुरु धर्म तो तो से इस प्रकार की बातें हैं तभी अत्यंता भाव गुरु हुआ ना संसार का भाव गुरु हो जाएगा नित्यत्व घटित कौन है अत्यंता भाव तो अत्यंत अभावत्व तो ये अगर कारण था अवश्य मानेंगे तो गुरु हो गया इसलिए नब्य का गुरु हुआ ना प्राचीन का गुरु हुआ नब्य का गुरु हो गया तो प्राचीन लोग कहते हैं कि ध्वंस में एक अंश में है किन्तु तो उनका पूर्णतया है तो दो किसका होगा अभी अरे भाई एक ही फल मिला है और वो सड़ा हुआ मिला है तीन मिला है एक सड़ा हुआ, हुआ है हाँ में लाभ है बोले <laughs> क्या बात <होते> <laughs> चलिए आगे <laughs> okay. न अनोन्या भाव भिन्न तुन तीनों को ग्रहण करने वास्तविक पंक्ति कहा अन्य भाव भिन्न अभाव अर्थात तो वो कहता है की संसर्ग अभाव त्वे न हेतुता उसका तात्पर्य है कि प्राचीन का संसर्ग का संसर्गावत्व था अनुन्या भाव भिन्न होने से तीन आ जाएंगे थी, थी, थी। तीन आ जाएंगे तो तीनों को लेने के लिए प्राचीन कह रहा है था था। जो कि प्राचीन का जो विचार हो रहा था वहाँ जब कहा था कि प्रतिबंधों का संसर्ग संसर्ग का का संसर्गाव से तीन लेता था वो तीन में कहा अनुया भाव आएगा अनुनिया भाव बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है अनुनिया भाव भिन्न अभाव को कारण मानेंगे अत्यंत तो अभाव उसमें है तीन में अत्यंत अभाव एक है तीन फल मिला है एक तो काम का नहीं है और नब्बे को एक ही फल मिला है अत्यंत अभाव और वही सड़ गया है तो हानि किसका अधिक है नब्बे का अधिक है ना तो वही प्राचीन वाले कह रहे हैं आपका अर्थात जो है वो नित्यत्व तो घटित होने से गुरु है प्राचीनों का जो कारण था अवच्छेद को नित्य घटित तो नहीं है उसका एक अंश में नित्यत्व तो है बाकी दो तो अनित्य तो है अवच्छिन्न ना ना अभी बहुत ज्यादा आपका इधर उधर नहीं जाना ठीक है आगे देखिए तो अभी प्राचीन लोग इस प्रकार के कहने से लाघवात हेतुता अस्तु अत आह तो नब्बे लोग कहते हैं कि प्रतिबंधक संसर्गावत्व न हेतुता ऐसा मूल में कहा गया पूर्व पृष्ठा में प्रतिबंधक संसर्गावत्व से व कार्य जनक तो अभी जो ये नब्बे लोग ये कहे नब्बे लोग कहते हैं हम केवल अत्यंता भाव को लेंगे प्राचीन आप तीन को लेंगे नब्बे लोग कहते हैं अगर आप तीन को लेंगे आपको अत्यंता भाव भी लेना पड़ेगा और अत्यंता भाव अभी यहाँ भूतलों में संयोग संबंध न घट सत्वी वयम बदितुम सकनु खुलु घटाभाव अस्थि भूतले तो अगर आप अत्यंता भाव को भी लेते हैं कारण कुटी में तब अत्यंता भाव को संसर्गावच्छिन्न भी कहना पड़ेगा नहीं तो विघ्न आत्मा में किस समस्या रहेगा समवाय समय रहेगा तो हम कह देंगे कि स्वयं संबंधा विन्न विघ्न भाव तो होने से आपको विघ्न अत्यंत भाव मिल गया आप कहेंगे कि अब हो जाए किंतु विघ्न समवाय सम्बन्ध से विद्यमान है ये दोष को वारण करने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि संवाय संबंध अवच्छिन्न विघ्न अत्यंता भाव ऐसा कहना पड़ेगा अर्थात आपको तीन जो आप अभाव लेंगे उसमें अत्यंत अभाव को भी उसका संबंध को भी अवच्छेद कोटि में लाना पड़ेगा लाना पड़ेगा अर्थात आपको कहना पड़ेगा कि संसर्ग वचिन्न ये प्रतिबंध को अभाव ऐसा कहना पड़ेगा संसर्गों को भी लाना पड़ेगा जब संसर्गों को लाना पड़ेगा ये ध्वंस और प्राग अभाव ये दोनों संसर्ग अवच्छिन्न नहीं होंगे ऐसे नवीन लोग कहेंगे प्राचीन लोग क्यों नहीं होगा पूर्व काल संसर्ग उत्तर काल संसर्ग तो नवीन लोग कहेंगे ये पूर्व काल और उत्तर काल ये सब काल का संबंध यहाँ नहीं लिया जाता है संसर्ग अवचिन्न अर्थात जिस संबंध से वो पदार्थों को वहाँ रखते हैं और इस संबंध से पदार्थ नहीं रख है इस प्रकार अभाव दिखाते हैं अभी अगर हम विघ्न को दिखाते हैं और विघ्न का अभाव दिखाते हैं यहाँ विघ्न को किस संबंध से दिखाते हैं समवाय सम्बन्ध से अभाव जब कहेंगे उसी संबंध से कहेंगे भूतल में घटक को किस संबंध से दिखाते हैं संयोग अभाव जब दिखाएंगे उस सम्बंध से।, से बात करेंगे आप ये काली का संबंध को क्यों ले आते हैं? हम तो यहाँ काली का संबंध का बात ही नहीं ले रहे हैं इसलिए आप ये जो ध्वंस और प्राग अभाव इसको आप संसर्गावच्छिन्न अभाव नहीं कह पाएंगे किन्तु अत्यंत अभाव को संसर्गावच्छिन्न मानना पड़ेगा नहीं मानेंगे तो एक संबंध से विद्यमान होने पर भी दूसरे संबंध से अभाव हो जाएगा किन्तु तो ध्वंस प्राग अभाव का इस प्रकार नहीं है संवाय संबंध से प्रतियोगी होने पर भी आप संयोग संबंध से ध्वंस कह देंगे ये होगा क्या ऐसा ध्वंस अभाव के लिए संयोग अथवा संवाय ऐसा आ जाएंगे क्या नहीं आएंगे तो अत्यंत अभाव को आप भी अगर प्राचीन लोग लेंगे कारण तो आपको संसर्गो को भी लेना पड़ेगा संसर्गो को लेना पड़ेगा तो ध्वंस प्राग भाव कारणकोटी में नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो दोनों संसर्ग अवच्छिन्न नहीं है ऐसे नोबिन लोग कहेंगे ये विचार आगे दिखाएंगे इसलिए आप वो दोनों को ले नहीं पाएंगे ध्वंस प्रागभाव को नहीं ले पाएंगे अत्यंत भाव को लेंगे तीन में भी अगर अत्यंत भाव को ले लेंगे बाकी दो को तो छोड़ देना पड़ेगा तो इसीलिए नोबे लोग हम लोग कह रहे थे एक ही ले लीजिए वो दोनों को लेने का कोई आवश्यक नहीं है ये नोबे लोग कहेंगे आगे विचार दिखाएंगे ओम पूर्णमद पूर्णमित पुनर्थ पूछते पूर्णश पूर्णमाता पूर्णमे ओम ओ शांति शांति शांति शंकराचार्यम शंकरचार्यव बाधराय भगवत